आइए सुने कार्यक्रम हवा महल लीजिए सुनिए झलकी अपनी लगे बेगानी लेखक और निर्देशक गुरमीत रामल मीत साहब ठीक है कोई खास खबर जी खबर तो है ही कौन सी खबर जो होनी चाहिए पता भी तो चले कि क्या होनी चाहिए जी वो मिल गया। कौन मिल गया जिसकी तलाश थी? केस की तलाश थी यहां तो न जाने रोज कितने लोगों की तलाश रहती है केस का नाम लो जो की बात बताओ तभी तो पता चलेगा कि कौन मिल गया है, मिल गया है। अरे तुम पहलियों में बातें क्यों कर रहे हो डोंट वेस्ट माई टाइम सॉरी तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते हो जो कहना चाहते हो जी मैंने कहा ना कि थिरुमल मिल गया है थिरुमल साइकिल वाला अरे ऐसे कहो ना क्यों जरा सी बात बताने के लिए रोजा की हांक रहे हो तो साहब क्या मैं उसे अंदर बुलाऊ हाँ उसे जल्दी से मेरे सामने पेश करो जो मजदूर का थिरुमल अंदर आ जाओ साहब बुला रहे हैं साहब जी नमस्कार ठीक है ठीक है सीधे खड़े रहो साहब जी मुझे क्या हुक्म है तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मैं तुम्हें क्या हुक्म तू तुम भी सीधे खड़े रहो साहब जी मुझे कितनी देर लग जाएगी थाने में आकर तुम देर की बात पूछते हो चिमन इसे अंदर कर दो जी अभी कर देता हूं चलो अंदर बैठ कर इंतजार करना ये कितनी देर लगती है रुको तुम भी पूरे पुरजे हो जहाँ कहो वहीं फिट हो जाते हो पहले मुझे पूरी इंक्वायरी तो कर लेने दो जी कर लो मैं बाद में से अंदर कर दूंगा। ऐसे लोगों को अंदर करना ही पड़ता है जी मेरा कुसूर क्या है? तुम्हारा कसूर छोटा मोटा नहीं है जी मैंने तो कभी चीटी भी नहीं मारी है देश नागरिक होने के नाते तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जी मैं सुबह ही घर से निकल जाता हूँ रात के नौ बजे घर लौटता हूं मेहनत मजदूरी करके एक छोटी सी दुकान चलाता हूं बच्चों को पालता हूं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं साहब जी अगर ये ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहा तो मैं जरा चुप करके खड़े रहूं बीच में बात मत करो ये गलती हो गई, थीरुमल चाहे हमारे सिपाही चिमनलाल से पूछ लो कि लोग दिन रात पुलिस को बदनाम करने को ही अपना परम धर्म मान रहे हैं जी मैं तो दिन रात यही सुन रहा हूँ कि पुलिस कुछ नहीं करती लोगों की पूरी तरह से रक्षा नहीं करती चोरों गुंडों और डाकुओं को पकड़ती नहीं पुलिस ना हो गई किसी की दासी बन गई जी मैंने तो पुलिस के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं फिक्र मत करो आप सोचोगे जब लेने के देने पर जाएंगे जी मैं कुछ लेने की बात तो सोच भी नहीं सकता अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ दे जरूर सकता हूं पर मुझे जल्दी से जाने दो मुझे दूकान खोलनी है साहब इसे अंदर कर दू ये कुछ देने की बात कह रहा है इस जुर्म के लिए इसे सजा मिलनी चाहिए लेकिन सजा से पहले यह तो पता चल जाना चाहिए कि इसका अपराध क्या है तो साहब जी इसका अपराध मैं बता दू इसे अरे चुप बॉस के होते हुए तुम ये पवित्र काम फैसले कर सकते हो गलती हो गई ये महान कार्य तो आप ही कीजिए क्या तुम्हारा नाम ही थी है ना ज, जी साहब क्या दो साल पहले तुम्हारी साइकिल भी खोई थी मेरी साइकिल हाँ हाँ तुम्हारी साइकिल जो चीज खो गई उसकी चिंता करके क्या करूंगा मैं वो भी दो वर्षों के बाद बस तुम्हारा यही तो अपराध है तुम्हारे जैसे लापरवाह लोग ही तो चोर और डाकू पैदा करते हैं तुम जैसे लोगों का चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए लेकिन तुम, तुम पुलिस को नहीं बताओगे और साहब जी, जब तक तो कोई पुलिस को नहीं बताएगा तो क्या पुलिस को सपना आएगा कि थीरुमल की साइकिल चोरी हो गई है साहब जी दो साल पहले मेरी साइकिल बड़े डाखाने के बाद चोरी जरूर हुई थी क्या बात है अगर तुम लोग अपराधों की सूचना पुलिस तक नहीं पहुँचाओगे तो चोरों डाकों के हौसले तो बुलंद होंगे ही समाज में गुना और अपराध भी बढ़ेंगे कहते हैं कि पुलिस में शिकायत करना बेकार है पुलिस किसी मामले को सुलझाने की बजाय उल्टा उलझा देती है साहब जी अपमान घोर अपमान कम से कम मैं तो इस अपमान को सही नहीं कर सकता पुलिस का अपमान करने वाले ऐसे आदमी का सिर्फ लागत में ही ठिकाना हो सकता है अरे तुम इसे बंद कर दोगे तो उस चोर का क्या होगा जो इसकी साइकिल चोरी करके ले गया था साहब जी मैं खोई हुई अपनी साइकिल अब भूल चुका हूं मेरी दुकान का टाइम हो चुका है मुझे जाने दीजिए देखो वो पूरी लंबी लाइन चोरी करी हुई साइकिलों की है जाकर के साथ तुम्हें कल कोर्ट में आना है क्योंकि तुम्हें साइकिल चोर के खिलाफ गवाही देनी होगी साहब जी मुझे गवाही वगैरह के चक्कर में क्यों डालते हो मेरे पास ऐसे कामों के लिए कोई टाइम नहीं अपनी साइकिल लेते हो खैर छोड़ो तुम जैसे लोग ही तो अपराधों को बढ़ावा देते हैं जो पुलिस और कचहरी की सहायता नहीं करना चाहते चलो अपनी साइकिल पहचान लो साहब का टाइम मैक मत करो उन्हें और बहुत काम करने हैं अरे तुमने दो बात पूरी लाइन देख ली तुम फिर भी अपनी साइकिल नहीं पहचान पाए जनाब इन साइकिलों में ना किसी में चेन है ना टायर ना ट्यूब ना हैंडल ना पैडल ना मड ना तुम्हें अपनी साइकिल पहचानने के लिए कहा है ना कि इस इंस्पेक्शन करने के लिए जरा अपनी साइकिल की खरीद रसीद दिखाओ जी ये लो ये देखो ए टी एक एक दो दो तीन तीन चार के रसीद और फ्रेम पर यही नंबर है आपने तो कवाल कर दिया हमारी पुलिस तो कमाल की है जो दो साल पुरानी चोरी खोज डाली है तुम पुलिस वालों को क्या समझते हो हम तो सौ साल पुराने जमीन में गड़े कत्ल के केस निकाल लेते हैं ये तो मामूली सी साइकिल थी लेकिन अब मैं इस साइकिल का क्या करूं इस में साइन करो और इस साइकिल को अपने साथ ले जाओ पर जी मैं इस ढांचे को कैसे घर ले जाऊं ये सोचना तुम्हारा काम है हमारा काम था तुम्हारी चोरी की साइकिल ढूंढा पर जाने से पहले जरा अंदर मिलना जी क्या आ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस साइकिल को यहीं छोड़ जाऊं मैंने अब नई साइकिल ले ली है वैसे भी ये ढांचा मेरे काम का नहीं तुम ये क्या कह रहे हो तुमने क्या पुलिस स्टेशन को कबाड़ी की दुकान समझ रखा है इसे ले जाओ और कल इसे लेकर कोर्ट में पहुंच जाओ तुम्हारी गवाही होगी ठीक है जी जो आपका हुक्म कानून की बात तो माननी ही पड़ेगी इस कबाड़ को फिर किस लिए रिक्शे पर ले आए तो मैं और क्या करूं? देखो जी मैं कहे देती हूँ इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये साइकिल इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है साल से भी ऊपर हो गया होगा कि आप इस नामुराद को रिक्शे पर लाद करके ले जाते हैं और शाम को फिर रिक्शे पर ढोल आते हैं मैं कहती हूं आप इसे खड्डे में क्यों नहीं फेंक देते अरे मैं मैं क्या करूं? मैं तो इसे छोड़ना चाहता हूं, पर कब्बल भी तो मुझे छोड़े आप पुलिस से क्यों नहीं बोल देते कि ये हमें साइकिल नहीं चाहिए ना ही हम किसी चोट डाकू को सजा दिलाना चाहते हैं मैं तो खुद परेशान हो गया हूं साल भर में कितना नुकसान हो गया है जिस दिन तारीख होती है उस दिन सारा वक्त बर्बाद हो जाता है ऊपर से इस कबाड़ को रिक्शे पर ले जाने का खर्च अलग पर इसका कोई तो इलाज ढूंढना ही पड़ेगा मैंने सबसे पूछा है। अब इसका कोई इलाज नहीं जब तक उस चोर के खिलाफ केस का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक ये मरा हुआ सांप हमारे गले में पड़ा रहेगा मुझे एक उपाय सुझा है लक्ष्मी सच क्या है उपाय अगली सुनवाई की तारीख कब है अगले महीने की उनतीस तारीख पर तारीख को क्या करें कभी कोई नहीं आता तो कभी कोई नहीं या फिर कभी साइकिल चोर ही बीमार पड़ जाता है देखो अगली तारीख को क्या होता है इस बार आप तारीख पर जाओ ही ना वो क्या कर लेंगे आपका मैंने सोचा तुम कोई बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हो तो क्या ये उपाय अच्छा नहीं अच्छा तो है पर मेरे लिए नहीं साइकिल चोर के लिए अच्छा है क्यों अरे अगर मैं नहीं गया तो कोर्ट मेरे वारंट निकाल देगी चोर को अंदर करने के बजाय मुझे अंदर कर देगी लेकिन मैं और कुछ नहीं सहन कर सकती टूटी फूटी साइकिल को अपनी कहते हुए भी शर्म आती है उसके लिए मुकदमा लड़ना तो और भी अपमान है लक्ष्मी असा मत का कुछ तो करना ही पड़ेगा मैं क्या कर सकती हूँ तुम क्या करोगे जो कुछ करूँगा तो कर इतनी लंबी निकलेगी एक तो पाँच सौ की साइकिल खोई सात सौ की नई ली ऊपर से दो चार हजार का घाटा और उठाना पड़ा मैं तो कहती हूँ की कि किसी को ले देकर अपनी जान छुड़ाओ नहीं तो ये साइकिल जिंदगी भर के लिए हमारी जान का जंजाल बन जाएगी तभी तो ये साइकिल अपनी होते हुए बेगानी लगती है मुझे एक और उपाय सूझा है अस तो तुम्हारी बुद्धि वास्तव में चौके छक्के मार रही है लक्ष्मी मुसीबत में इंसान की सोई अकल भी जाग पड़ती है अच्छा अब जल्दी बताओ की दूसरा उपाय क्या सोचा है क्या आप चोर का घर जानते है उसका घर कौन सा होगा अरे आज तो वो हवालात की रोटियाँ तोड़ रहा है क्या उसे कोई नहीं मिल सकता क्यों नहीं मिल सकता कम से कम उसके वकील के द्वारा तो उससे बात हो ही सकती है। ऐसा करो जैसे ही सुनवाई शुरू हो और आपकी गवाही मांगी जाए तो कह दो कि आपकी साइकिल चोरी ही नहीं हुई थी बल्कि आपने उसे साइकिल बेची थी लक्ष्मी तुम तो वाकई वकील बन गई हो भाई तीन साल पहले की तारीख में एक रसीद उस चोर के नाम भी लिख दो की आपने साइकिल चार में बेची थी पूरे पैसे नगद मिल गए थे। तुम कहती हो तो मैं ये भी करके देख लूंगा। पर मुझे नहीं लगता कि जल्दी कुछ होगा जब केस कचहरी में चला जाता है तो उसका फैसला कोर्ट ही कर सकती है हो सकता है कि ऐसे करके ही ये साइकिल हमारी जान छोड़ दे लक्ष्मी अगर साइकिल का केस दो तीन साल तक और चलता रहा तो हम दोनों पूरे वकील बन जाएंगे चाहे खाने के लाले बढ़ जाए <laughs> लगे बेगानी अभी आपने ये झलकी सुनी लेखक और निर्देशक थे गुरमीत रामल मीत ये झलकी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति थी हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ